ओ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम् कर्वावहै शान्तिः हानि राममोहन जी ने कल एक प्रश्न किया था स्वरित के विषय में हाँ। तो संक्षेप से मैं उत्तर देता हूं आपको बाकी विस्तार से तो बाद में समझ लेंगे आ, उच्चे उदात्त नीचे अनुदात्त सम्वरित अध्याय के पहले अध्याय के दूसरे पाद का आ, बत्तीसवां सूत्र देखना है आपको आप लोगों के पास अक्षाध्याय है तो निकाल के बत्तीसवें सूत्र को देख लीजिएगा प्रसंग चल रहे हैं स्वर प्रकरण उच्चेर उदात्त नीचेर अनुदात्त समा तवरित उसके बाद सूत्र है सस्यादित उदात्त मर्द निकाला है सूत्र मोहन जी हाँ सौ तस्त उदात्तम अर्धरस्व तस् ये छे एक है आधीत अवयपद है उदात्तम एक एक है अर्ध हस्व एक, एक है तो अर्धरस्व में समास है अर्दम अर्धम अरस्व से अर्धरस्वम अरस्सु अर्धम अरस्वर्धरस्व इसको कहते हैं अरस्वु का आधा अरस्वु का आधा बाग यानी अरस्व में एक मात्रा होती है ना अरस्व में एक मात्रा है दीर्घ में दो मात्रा है और प्लुत् में तीन मात्रा है तो अरस्व में एक मात्रा है तो अर्ध का अर्थ होता है अरस्व का आधा बाग यह तत्पुरुष समास है तो जो शब्द है ये स्वरित के लिए लिखाया है क्योंकि उपर सूत्र है तो तस्या स्वरितस्या। तस्या स्वरितस्या ऐसा अर्थ आदि अर्ध आरस्व उदात परिशिष्टम अनुदातम अभव राजेशा लिखिएगा राजेश जी है नहीं लग रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सदित उदात अर्धरसव का अर्थ बता रहा हूं मैं तस् जो है ये ऊपर के सूत्र से अनुवृत्त आ रही स्वरित तस्य ये अव्यपद है इसको आप विभक्त्य कर लेंगे तो अर्थ होगा उदात्तं, उदात अनुदात्तं अदत्त तो इसका हिंदी में अर्थ होगा स्वरितस्य आदव आद अर्धस्व उदत्त अनुदात्तं अन्दत्त हिंदी में इसका अर्थ होगा उसम आदी तस्वरित स्वरितस्य अर्ध अर्धहरस्वं उदात सूत्रार्थ गलत हो गया राजेश जी तवरित आदौहरस्व उदात अर्ध हरस्व उदात परिशिष्ट अत स्वरित आदो अर्धहरस्व उदात्तम परिशिष्टम अनुदत्त इसका हिंदी में अर्थ होगा उस स्वरित उस स्वरित गुण वाले अच के प्रारंभ की आधीमात्रा उदात्त उस स्वरित गुण वाले अच के अच का मतलब स्वर उस स्वरित गुण वाले अच के प्रारंभ की आधी मात्रा उदात्त और शेष मात्रा अनुदात की होती है कुछ वरित गुण वाले अच्छे प्रारंभिक आधि मात्रा उदात्त और शेष मात्रा अनुदात्त की होती है यदि अरस स्वर है और वो स्वरित है यदि अरस्व स्वर है और वो स्वरित है तो उस अरस्व वर्ण में एक मात्रा है और उस एक मात्रा का आदि मात्रा यानी प्रारंभिक आदि की मात्रा उदाते है और बची हुई जो अंतिम मात्रा है वो अनुदाते है यदि दीर्घ वर्ण यदि स्वरित है दीर्घ वर्ण तो उसमें दो मात्राए तो आधि आधी मात्रा का मतलब है एक मात्रा दीर्घ में दो मात्रा है तो प्रारंभिक एक मात्रा उदात है और बचवी मात्रा जो है एक मात्रा बची है वो अनुदात है ऐसा अरस्व में आधी आधी मात्रा दीर्घ में एक एक मात्रा ऐसा है राम मोहन जी समझ में आ रहा है आ, हाँ समझे ऐसा मैं पानिनी ने यह विधान किया है समझने के लिए तत् आदिता उदाता मर्द हरस्व बाकी विशेष बातें जो है महाभास्य में समझ लेंगे और प्लुत में प्लुत् अगर, प्लुत अगर प्लुत स्वरित हो तो देखना पड़ेगा प्लुप स्वरित कहीं मिल जाए तो वहां पर ऐसा ही होना चाहिए प्लुत्थ का उदाहरण देखना पड़ेगा मेरे को हाँ यौमान में आता है समझे हाँ योष्मान में अगर वो स्वरित है तो फिर वहाँ तीन मात्रा में तो डेढ़ डेढ़ मात्रा हो जाएगी पर वहां ऐसा है। नहीं है योस्मान में जो है ना वहाँ आ, आ, आ, हम आगे बढ़ते हैं स्वरित का तो सामान्य रूप से हो गया आपका हाँ जी आ, सबसे पहले शिक्षा शिक्षा किसे कहते हैं शिक्षा किम शिक्षा इति किम रेणु जी है वर्णोण विधिके द्वारा वर्णोणीत वर्णाना आ, शिक्षा अस्ति न एतद् परिभाषायां किं भवति परिभाषा मे जिस, जिस शब्द की परिभाषा कर अगर वो शब्द पुल्लिङ्ग में है तो न आगा अग्रीलिङ्ग में है तो आएगा, य आगायविधि शिक्षते स्थानमिति किं पद्मा नमो नमः नम्ह स्वामी नमः यत्र वर्णोच्चारणाय करणं स्पृशति तत् स्थानं स्वामीजी अन्यच्च बाधा नास्ति इयमपि परिभाषा पर्याप्ता अस्ति यत्र वर्णोच्चारणाय करणं स्पृशति तत् स्थानं यत्र अथवा अथवा उच्चारण सामती स्थिकरणव नवती चार परिभाषाएं आपके सामने आ चुकी है धन्यवाद प्रथमा परिभाषा अस्थोचारणोचारोतेष्ट तृतीय परिभाषा अस्ति यत्र, यत्र, यत्र, यत्र उपलभ्य से न करनवत। करन... करनवत। मानो भोवती। अस्तु चलायम नर्णसमश वर्णानां समाम्नाय वर्ण समाम्नाय षष्टि तत्पुरुष समाम्नाय शब्दस्य उत्पत्ति समपूर्वक आपूर्वक मनाभ्यासे धातो भवति इत्यस्यार्थः अस्ति वर्णानां राशि समुदायो वा अत्र प्रत्यय किमस्ति अहं विस्मरितवान् आम्नाय मध्ये आम्नाय य आमनाय आमना अस्ति आमनाध्ये तो आम ये कस्थे अस्नाभ्या अभ्यासाथे अस्ट धु तो अवगत प्रत्येक प्रत्ययार्थात् प्रत्यय प्रत्यय प्रत्ययं नियोज्येव शब्द भवति न प्रत्ययं नियोज्येव शब्दस्य निर्माणं भवति स्वामीजी नातु ना प्रायः स्वामीजीपूर्वक् अस्ति अभ्यासार्थे अस्ति आम्नायः आङ्पूर्वक् न अभ्यासे धा वर्त वर्ण वर्ण प्रीति वर्ण इति कि ओम स्वामी हिंदी भाषाया वाद वर्ण अर्थात वर्ण का स्वरूप आत्मा से प्रेरित होकर जब प्राण नामक वायु नाभि प्रदेश आगा। से आगा। कंठ आदि स्थानों में स्थान को प्राप्त करके किसी विशेष स्थान पर विशेष प्रयत्न से रोकी जाती है तब मुख रूपी आकाश में ध्वनि रूपी शब्द उत्पन्न होता है और वही बाह्य आकाश में जब श्रवण होता है तो वह वर्ण का स्वरूप होता है जी तो इतना लंबा आपको बताना पड़ेगा आकाश आकाशवायु प्रभव शरीर समुच्चर उपैति स्थातर प्रविभ्य मनो वर्ण्व आगछति यद दो में आप जट बता सकते हैं श्लोक के रूप में अथवा अथवा वर्ण्य व्यक्त ध्वन्य वर्ण और संक्षेप से बोलना है तो वर्ण्य व्यक्त इती जो वर्णित ओम स्वामी जी ओम जी स्वामी ये क्योंकि मैंने कक्षा कुछ विलंब से प्रारम्भ की थी सबके साथ जी तो ये परिभाषाएं मेरे पास है नहीं तो क्या ये कहीं पर जी जो आप ये राजेश जी ने इसके ऊपर इसी स्क्रीन के लिङ्क उसका लिंक दिया है तो वो लिंक ओं लेक डाउनलोडिगा ओम् स्वामीन डाउनलोड का, का नहीं मैं जान पा रही हूं कई मही से आप क्लास के क्लास राजेश जी पू लिज्येगा काले तु बता स्वामि धन्यवाद स्वामी जी वर्ण्यंते व्यक्तम ध्वन्यंते वर्णा अर्थात जो वर्ण होते हैं वो स्पष्ट रूप से ध्वनित होते हैं उच्चारित होते हैं उनको वर्ण कहते हैं अथवा ऐसा भी कह सकते हैं वर्ण्यंते वर्णीय विषया भाव अभिप्राया वे भी वर्णा वर्ण्यंते वर्णीय विषया वर्णनीय विषया भाव अभिप्राया वीति वर्णा मनुष्य जब बोलता है तो अपने वर्णनीय विषयों को जो बताना होता है उन विषयों को अपने भावों से वो प्रकट करता है जिन शब्दों से प्रकट करता है उन शब्दों को वर्ण करता है अग्रे चलामः करणमिति किम् रामोहन करण किसे कहते हैं? आ, जिस वर्णोच्चारण में आ, जो साधन होता है स्वामी उसको स्वामीजीसो कहते है थी, आपको तो संस्कृत आती है तो आप न, बहुत सरलता से बोल सकते ये न स्पर्शयति तत्कर्णम <laughs> तेज नहीं चलता स्वामी जी दिमाग नहीं <laughs> नहीं इसमें दिमाग चलाने की कोई बात ही नहीं है ये न स्पर्शी ये न स्पर्शयति तत्कर्णम तत बहुत सरल है उच्चारण करने वाला व्यक्ति जिस अंग ऐसी स्थान का स्पर्श करता है का मतलब है जिससे आ, जिस अंग का स्पर्श करता है जिससे अंग का स्पर्श करता है वो स्थान है ये नशे नही ये न स्पर्शयती तत्म ये न स्पर्शय तत्करण सम्यक जिस अंग अंग अंग से से, से, स्थान का होता है। तो जिस अंग से का का का करता करता है, है है, है, मतलब कोई जिससे तो अङ्ग अङ्ग अङ्गर्शताीारूप अङ्गर्श से स्थान के साथ सा स्पर्शता कर्ण साधन जिके माध्यम वर्ण उत्पन्न अस्तु स्वरा कि सुन रहे हैं अच्छा राजेश जी बताएंगे स्वरा कि श्री शब्दोपतापो धा स्वरशब्द सिध्य स्वयं राजा स्वये शब्दार स्वे उच्चार्य व्यंजन ए स्वरा यह स्वरियंते शब्दे वी स्वरा इसमें अभी अभी क्या है नए हैं आप सभी इसमें क्या होता है आ, जब आप संस्कृत आपको आ जाती है जरूरी नहीं है जो मैंने परिभाषा लिखवाई है वैसा ही आप रट करके और बोलेंगे आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अपनी परिभाषा बना करके भी बता सकते हैं अपने ढंग की परिभाषा हाँ किम, पद्मा। जी व्यंजनम की कि पदमा स्वामीजी अन्वती व्यंजनम व्यज्य सरसहाय उच्चार्यता व्यञ्जनं व्यञ्जयन्ति प्रकटान् कुर्वन्त्यर्थान् इति व्यञ्जनानि स्वामीजी इतोपि एक व्यञ्जनानि नटभार्यवत् भवन्ति सम्यक् इयं परिभाषा अवश्यमेव स्मरणीया भवति <laughs> व्यञ्जनानि नठ भार्यावत् भवन् भवन्ति अवश्यमेव स्मरणीया भविष्यति वदनसमये यदा कदा सन्धियुक्तम् उच्चारणं न कर्तुं शक्यते चेत् पृथक् कृत्वापि वक्तव्यम् स्यात् तेन बाधा नास्ति यदि यथा भवती उक्तवती स्वरसहाय्यम् आदाय उच्चार्यत इति व्यञ्जनं किम् अस्ति अवगच्छति चेत् शोभनमस्ति अवगच्छति चेत् शोभनमस्ति उच्चार्यते इति व्यंजनम तो तथा संधिभूतवाच्चार्यता रेणु जी समझ में आ रहा है आपको उच्चार्यते इती। इसके बीच में संधि हो गई तो उच्चार्यता इती होता है हाँ ये तो लगकर के फिर यकार का लोप हो जाता है आयादेश होकर फिर यकार का लोक हो जाता स्पर्श आई किम स्पर्श रेणु जी गुओं की उत्पत्ति के समय जब स्थान और कर्ण प्रयत्न के साथ एक दूसरे को स्पर्श करते हैं इसको इस मैं परिभाषा फर्श की फर्श किसको कहते हैं जब प्रश्न है प्रश्न ये है स्पर्श कौन है स्पर्श किसको कहते हैं का मतलब है स्पर्शी और कवर्ग हाँ इस, इसको आप संस्कृत में ऐसा कह सकते हैं स्पर्श इति का, कादयो कादयो कादयो आ, कादयो, यहनि कादया, का आदिरी ये ककारा आदि ये शाम का दया तो कादयो मावसा नशा ककार से लेकर के मकार पर्यंत अवसान कहते हैं पर्यंत समाप्ति को कहते हैं मकार समाप्ति तक मकार पर्यंत तक अवसान का मतलब पर्यंत कादयो मावसाना ककार से लेकर के मकार पर्यंत जितने भी वर्ण है वो पच्चीस वर्ण स्पर्श कहलाते हैं तो कादयो मावसाना हा स्पर्शा वर्ग इति किम वर्ग इति किम ब्राह्मो कवर्ग च वर्ग स्वामी जी वर्ग की शक्नो स्पर्शा आनुपून पंच पंच विभागा वर्ग लिखि लिख लीजिएगा स्पर्शा आनुपून स्पर्शानाम् आनुपूर्वेन यत्र भवन्ति ते वर्गाः स्पर्शानाम् आनुपूर्व्येण आनुपूर्वेण इत्यस्य अभिप्रायः अस्ति क्रमेण स्पर्शानाम् आनुपूर्व्येन अणकार आनपूर्वेण पञ्चपञ्चविभागाः यत्र भवन्ति ते वर्गाः ओम भगवन् आदि किमहम् एतत् कर्तुं शक्नोमि किं करणं करणम् उद्दिष्ट्वा कर्णप्रयोगमुद्दिष्ट्वा अग्रे सवर्णानां व्यञ्जनानां पञ्चपञ्च विभागाः यत्र भवन्ति ते वर्गाः पुनः एकवारम् उद्दिश्य करणम, सवर्ण अथवा सामन व्यंजना नाम, पंच पंच विभागा ये वर्ग व्यञ्जनं व्यञ्जनं भविष्यति सर्वे व्यञ्जना आगमिष्यन्ति स्पर्शानां वक्तुं शक्नोति व्यञ्जन का मर छोडक सी बास स्वोड सी व्यञ्जन गृहीत होगे और स्पर्श लेगे तु केवल पच्चीसी अक्षर आय अच्छा फिर आपने में करणम उद्देश्य इसका अर्थ क्या करेंगे हिंदी में करणम उद्देश्य को आप किस भाव से बोलना चाह रहे हैं ना जिव्या जिब्वो पाग नहीं है वो तो मैं समझ गया नहीं मैं समझ गया हूं आपको आप हिंदी में कैसे इसको बताएंगे और आप, आपके अभिप्राय को जिस अभिप्राय को लेकर के आप उद्देश्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ना तो उसको मैं समझना चाह रहा था आप हिंदी में कैसे परिभाषित करेंगे जीव मुख में किसी एक स्थान में स्पर्श करते हुए आ, तो इसको ऐसा कहेंगे सवर्ण व्यंजनों को उत्पन्न कर के स्थान पर ऐसा होगा करणमा आधा शब्द ठीक है उद्देश्य का मतलब उद्देश्य करके उद्देश्य तो होता है वो दूर है उद्देश्य तो दूर स्थित है और आधाय का मतलब करण को लेकर जीव को लेकर के करण को लेकर के जब उस स्थान में सवर्णों को सवर्ण वर्णों का जब स्पर्श होता है इस तरह का आपको परिभाषित करना होगा खैर अभी अभी इसमें आप मत पड़िएगा अपने आप आ जाएगा आपको अपने आप आ जाएगा आप अपनी परिभाषा ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगे, थोड़ा सा वेट करिए एक धन्यवाद एक बार प्रथमावृत्ति हो जाएगी ना प्रथमावृत्ति मात्र हो जाए ना तो सब कुछ आप कर लोगे क्योंकि सारा व्याकरण प्रथमावृत्ति है प्रथमावृत्ति सारा व्याकरण उत्साहवर्धन अगर प्रथमावृत्ति को अच्छी तरह पढ़ेंगे तो सारा व्याकरण आ, तो आ, मैं ये कह रहा हूं हूँ प्रथमावृत्ति संपूर्ण व्याकरण है और उसका जो द्वितीय वृत्ति है वो केवल शंका समाधान है और महावाष्य तो विस्तृत शंका समाधान है और व्याकरण वास्तव में प्रथमा और वृत्ति में है इसलिए सब कुछ आ जाएगा एक साल डेढ़ साल जितना टाइम लगेगा आपके गा प्रथमा वृत्ति में उतने में आप बहुत कुछ आप कर लेंगे हाँ हम बड़े हैं अनुनासिका इति किम अभी किनसे पूछा था मैंने स्पर्शों के बारे में वर्षों के बारे में राममोहन जी से पूछा है आ, उनके बाद क्रम है राजेश जी का जी मुझे अनुनासिका ये किम अनुना अनुनासिका इति किम अनुनासिकः oh. परिभाषा तु न जानामि परन्तु अनुनासिकः अयोगवः अस्ति एकम् पद्माजी भवति वदतु आणुनासिका नासिकवचनोऽनुनासिकः अग्रे मु, मुखश्च नासिकश्चेभ्यां येन वर्णमुच्चार्यते सः अनुनासिकः इति एवं वदतु नासिकाम नासिकाम अनु अनु यो लिखी ना सिकाम, ना सिकाम अनु, अनु यो, यो, यो स्वीय निष्पद्यते स्वकीयस्थानम् उपादाय स द्विस्थानो अनुनासिक इति उच्यते नासिकाके यो वर्णो निष्पद्यते नासिका के पीछे पीछे जो वर्ण उत्पन्न होता है कैसे उत्पन्न होता है स्वकीय स्थान उपाध्याय अपने अपने स्थान को लेकर के अर्थात कंठ स्थान को लेकर के तालु स्थान को जिस वर्ग का वो वर्ण है यानी पांचों वर्गों के अंतिम जो अक्षर है तो उन वर्गों के स्थान भी है कंठकार जो है कंठ स्थान को लेकर के नासिका के पीछे वो वर्ण उत्पन्न होता है यानी कंठ को लेकर नासिका को लेकर के फिर वो वर्णों का वर्ण का उच्चारण कैसा नासिका अनु वर्ण निष्पद नासिका के पीछे पीछे जो वर्ण उत्पन्न होता है कैसे स्वकीय स्थानम उपादाय अपने अपने स्थान को लेकर के इसलिए वो अनुनासिक कैसा है सर द्विस्थानो अनुनासिका दोनों स्थानों वाला अनुनासिक वर्ण है द्विस्थानों अनुनासिका दोनों स्थानों वाला एक नासिका है एक कंठ है कवर्ग का जो अंतिम अक्षर है तो कंठ भी है और नासिका भी है कू टू चवर्ग का देखिएगा चवर्ग का जो है निया चवर्ग का निया है ना, नासिका के स्थान में दूसरा स्थान कौन सा है राजेश जी भगवान अत्र कन्फ्यूजन भवती अनुनासिक संजा नामक एक व्यंजनम अस्थित अस्ट अनुनासिक ये भी है न पांचों वर्गों के अंतिम अक्षरकों को भी अनुनासिक कहते हैं और वो भी अनुनासिक है जो जो अनुनासिक है जो यमु अनुनासिक है वो भी है और ये जो पांचों वर्गों के अंतिम पांच अक्षर है वो भी कहलाते अनुनासी कैलाश है प्रश्न अमित जी हाँ जी हाँ जी का आपने कहा ना स्वामी अनु का मतलब पीछे बोला पीछे मतलब समझ में नहीं आया मतलब पूर्व है स्वामी जी या बाद में है नहीं ऐसा होता है नासिका पहल, बाद में ही है नासिका क्योंकि पहले कंठ होगा फिर उसके बाद नासिका होगा फिर आ, आ, कु कु में जो है यानी कवर्ग में ग अक्षर आता है तो पहले कंठ है फिर उसके बाद नासिका है और कु चू चू में चवर्ग का यहाँ है तो यहां या, जो नासिका है तो उसका पहला, पहला कौन सा आएगा सालव्य ठीक है ना सालव्य फिर नासिका कु चू टू टू में अणा है अणा तो पहले आएगा मूर्धा उसके बाद नासिका चू टू टू तवर पहले पहले मतलब नासिकाया नासिका अनु अनु अनुमतलब अनुपूर्व नहीं नासिका नासिका जो है पीछे आता है पीछे अनु का मतलब पश्चात इसका अर्थ होगा बाद, बाद में नासिका, आ, को लेकर के जो वर्ण उत्पन्न होता है और वो अपने स्थान को लेकर के अपने स्थान स्थान को लेकर के नासिका आ, पीछे नासिका को लेकर के फिर उत्पन्न होता है इसका ऐसा अर्थ होगा कंफ्यूज हो गया समझ <laughs> ऐसा है स्वकीय स्थानम उपादाय नासिका अनुजो वर्णों निष्पत्त ऐसा अनवय कर लीजिए इसे जो अर्थ मैंने लिखा था, आ, था। से जो लिखेगा उसका अन्वय कर लिए उसका क्रम बना लीजिएगा स्वकीय स्थानम उपाध्याय नासिक अनु इस और विस्तार से मैं इसकी व्याख्या करूँ स्वकीय स्थानम उपाध्याय अब समझ में अब पता लग जाएगा मैं अनु के स्थान में एक शब्द और जोड़ता हूँ तो और अधिक स्पष्ट हो जाए स्वकीय स्थानम उपादाय पश्चात् नासिकाम यो वर्णो है। तो हो है। अर्थ को करना होता है। एवम् अस्तु सन्ति या ऊषमा इति किं ऊषमाणु प्रधान वर्णा ऊष्मान जन वर्णोण मे विशेष ऊष्म वायु मुखे न मन वर्णोणे सा गरम वायु निकलति ऊष्मवर्णो बोते सम इले ऊष्मानः केते ऊष्मवायु प्रधान वर्ण ऊष्माणः अस्तु रेणुजी अन्तस्थ इति किम् उष्मानः मध्ये यः तिष्ठन्ति ष्माणो पर्षो ऊष्माणोर्वा स्वरपर्षयोर्वा अन्तः पर्शो श्मानो, पर्शोष्माणोर्वा पर्शो स्वर स्पर्शयोरवा मध्ये तिष्ठन्ति इति अंतस्था स्वर स्पर्शयोरवा इति किं वर्ण स्वर स्पर्शयोरवा मध्ये मध्ये तिष्ठन्ति इति अंतस्था उत्कर स्वर स्पर्शयोरवा इति किं आप क्या पूछना चाहते हैं स्वर स्पर्श स्वर और स्पर्श जैसे स्पर्श और उष्माओं के बीच में रहते हैं ऐसे ही स्वर और स्पर्शो के बीच में भी रहते हैं दो बातें आगे स्पर्श का मतलब है 25 वर्ग है न ककार हाँ देखिए हाँ स्पर्श से आपको तुरंत आ, आ, आ, मन में आना चाहे स्पर्श का मतलब 25 वर्ण पांच वर्गों के 25 वर्णों को स्पर्श कहते हैं वो आ गया, लेकिन स्पर्श के बीच में रहते हैं इसलिए इसको अंकस्त कहते हैं जी स्पर्श और उष्माना के मनाबे तो थी। ये तो समझ में आया लेकिन स्वर और स्पर्श के रहते स्वर और स्पर्श के बीच में कैसे रहते हैं पहले आप ये बताइए स्पर्श और उष्मों के बीच में कैसे रहते पच्चीस कवर पवन के बाद में यार लवा सहसा सा तो अंतस्थ बीच में आ गया ना जी जी स्वर के बाद तो व्यंजन कवर शुरू हो गया उन दोनों के मध्य में इसमें केवल उनके बीच में रहते हैं ऐसा इसका अभिप्राय केवल उतना ही मात्र नहीं है देखिए अंतस्थ वर्ण जो है स्पर्श और उष्मों के मध्य में रहते ही आपको समझ में आया जब हम इनका उच्चारण करते हैं न तो स्पर्श वर्णों के सदृश इनका स्पर्श उस का होता है जैसे स्पर्श का आ, स्थान के साथ जिस तरह का स्पर्श होता है स्पर्शों का पूर्ण स्पर्श होता है होता है नहीं होता है अच्छा और ऊष्मों का कैसा होता है ऊष्मों का स्पर्श कैसा होता है ऊष्मों का स्पर्श दूर से होता है थोड़ा निकट से भी होता है होता है नहीं होता है हाँ जी विवृत स्वर है ना विवरीत स्वर का मतलब दूर से ही होता है स्वरों का पर ऐसा है एक स्पर्श जो है निकटता से स्पर्श करते हैं एक और ऊष्म जो है दूर से स्पर्श करते हैं और अंतस्थ जो है बीच का स्पर्श करते हैं ना तो पूरा दूर से करते हैं और ना बिल्कुल सट करके करते हैं पकड़ में आ रहा है पकड़िए है हाँ इस कारण से ये बीच में है न की पहले स्पर्शों का वर्णन कर दिया उसके बाद में अंतस्तों को रख दिया उसके बाद में ऊष्मों को रखा इन दोनों के बीच में रहते हैं इसलिए स्पर्श है ऐसा आप मोटे तौर पर कह सकते हैं लेकिन इसकी वास्तविकता जो है ये स्पर्श के कारण से है स्पर्श निकटता से स्पर्श करते हैं ऊष्म दूर से स्पर्श करते हैं और अंतस्थ जो है बीच से स्पर्श करते हैं न तो निकटता से ना दूर से इसलिए इसको अंतस्थ कहते हैं मैंने इसीलिए आदि परिभा हाँ थी हाँ जी दूसरी बात दूसरी बात अंतस्थ निकटता से स्पर्श करते हैं स्वर जो है दूर से स्पर्श करते हैं स्पर्श निकटता से स्पर्श करते हैं और स्वर जो है दूर से स्पर्श करते हैं और इन दोनों के बीच में अंतस्थ है ठीक है ना तो स्पर्शोष्मानोर व स्वर स्पर्श ओर वध्य ये इसकी परिभाषा होगी राजेश जी समझ में आ रहा है ओम भगवन अच्छा आपने लिखा है क्या ये ठीक है ठीक है ऋषि का क्रम जो है लॉजिकल है ठीक है हाँ अग्रे रामोन जी रेफा किम रेफा रण उसको रेफ इसलिए कहते जैसा फटा हुआ कपड़े फाड़ते ना समझो वैसे शब्द आते इसलिए उसको रेफ कहते फटा हुआ ना बोल के फाड़ते समय जो शब्द आता है फाड़, आ, फाड़ते समय जो आवाज आता है आ, तो शब्द आ, आ, वस्त्रम यदा क्षीरिय थे विपाट्य तदा तदा यत् शब्दम् आगच्छति तद्वत् भवति भवति शब्दो मे सकते हैं यथा वस्त्रस्य विपाठनं भवति यथा वस्त्रस्य विपाठनं भवति विपाटनसमये यथा शब्दः आगच्छति तथैव शब्दः रेफस्य आगच्छति एतस्मात् कारणात् तस्य नाम रेफ इति उच्यते शब्दो मे बोधय परिभाषकुन्दरं बो यथा वस्त्रस्य विपाटनं भवति यदि जब वस्त्रत्वं खादति विपाटनं तत् स्थानम् जैसे वक्त्र को खाड़ा जाता है तो उस समय जैसा शब्द आता है जैसी आवाज आती है वैसी आवाज जिस वर्ण का आती है उस वर्ण को रेफ कहते हैं यथा वस्त्र से विपाटने भवती ध्वनि तथे ध्वनि यर्णी स वर्ण रेख इति्य ये आपकी अपनी भाषा में परिभाषा हो गया <laughs> और औरशास्त्री भाषां बोलेङ्गे रिच्यते वस्त्रादिपाठन ध्वनिवत् उच्चार्यते रेफ विपाट्यते रिच्यते वस्त्रादिपात्रादिपाठनध्वनिवत् उच्चार्यते इति रेफः ये शास्त्री परिभाषा अस्तु प्रीतिजि विसर्जनीय इति किम् विसर्जनीय अर्थ विसर्ग स्वामीजी हाँ विसर्ग अस्तभाषा वक्त स्मरण स्वामीजी विपूक सृज धातु वर्त हैत्यय विसर्जनीय विपूर्वक सृज धा अनीय प्रत्यय कृत्ता विसर्जनीय होती वायोर्विस न जन्यवाद विसर्जनीय विविध रूपे न सर्जनीय उच्चारणीय भवती विसर्जनीय विविध रूपे सर्जनीय उच्चारणीय भवती विसर्जनीय क्योंकि उसको विविध रूप से बोलना होता है अवर्ण के आगे अलग ढंग से होता है ईवर्ण के स्थान पे अलग होता है उसका उच्चारण उवर्ण के साथ में अलग होता है रिवर्ण के साथ में अलग होता है सभी स्वरों के साथ में इसको बोला जाता है स्वरों के साथ में आता है स्वरात्म विसर्जय त्यागो निक्षेप्यो वही विसर्ग स्वराम विसर्ज्य त्यागो निक्षेप्यो वही विसर्ग ये सब लिखवाया था शायद मैंने आप लोगों को स्वर के पश्चात आने वाले को विसर्ग मी कहते हैं स्वर के स्वर के पश्चात इसको रखते हैं अलग अलग स्वरों के साथ में इसका उच्चारण किया जाता है इसलिए कहते हैं विविध रूपे न सर्जनीय उच्चारणीय योती विसर्जनीय यह अलग बात है मैं अलग ढंग से लिखवाया होगा लगभग ऐसे ही शब्द होंगे आगे यही शब्द आगे पीछे होंगे बस इसी तरह लिखवाया होगा आगे बढ़ते हम योगवाह रेणु जी जिन व्यंजनों का शास्त्र में उपदेश नहीं किया है किंतु फिर भी वो व्यवहार में लाते हैं उनको योग रहा इसको संस्कृत में बोलना बहुत सरल होगा यद अयुक्ता वह अगर आप ऐसा वर... आपको याद नहीं है तो आप अपने शब्दों में यद अप्रयुक्ता वहंती अप्रयुक्ता अयुक्ता के स्थान में यद अप्रयुक्ता वहंती अनुपदिष्टाश्चे ये, ये उपदेश न कृता आपकी ये शाम उपदेशा न कृता अस्त पुनरपी शूयते एक तस्मात ता अयोगवाह उच्यते उच्य स्वामी जी जब बोलना होता है ना तो फिर घबराहट में बोला नहीं जाता अगर लिखना होता तो भी लिखते नहीं नहीं वो वो बोलते बोलते बोलते घबराहट दूर हो जाएगा बोलते बोलते घबराहट दूर हो जाएगा यदयुक्ता वहन्ति अनुपदिष्टाश्च श्रूयन्ते ते अयोगवाः येषां प्रयोगाः शास्त्रा येषां प्रयोगाः शास्त्रेषु न उक्ताः सन्ति अनुपदिष्टाः सन्ति उपदेशम् आचार्यैः उपदेशाः न कृताः सन्ति आचार्यों के द्वारा उपदेश नहीं किया गया है आचार्य ही न वर्णा उपदेशा नृता सयुक्ता सही एक कारण अयोगवा सी अस्तु। आ, अग्रे चला समय जाता है सोमवार के लिए मैं गृहकार्य दे रहा हूं सोमवार के लिए प्रयत्न को देख के आइएगा प्रयत्न अंत प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न आभ्यंतर और बाह्य ये तो है ही आपका ये जो परिभाषाएं ये तो आप देख ही चुके हैं बस उनको रिविजन करना मात्र है रविवार आपको समय मिल रहा है तो अंतस्त को देख के आइयेगा और इन बचे हुए इन परिभाषाओं को बची हुई परिभाषाओं को भी देख के आइएगा सोमवार के लिए क्योंकि मुख्य मुख्य आपको याद रखना है विशेषकर स्थान करण करण भी करण मतलब प्रयत्न मुख्य रूप से स्थान और प्रयत्न बहुत अच्छी तरह आपको याद रखना है स्थान, अमुक अमुक वर्णों का स्थान क्या है और उसका प्रयत्न क्या है ये बहुत ज्यादा आपको याद रखना है तो ये देख के आइएगा स्थान भी देख लीजियेगा और प्रयत्न भी देख लीजियेगा अच्छा रहेगा सोमवार फिर उसके बाद फिर हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं आप देखते रहने इसको बाकी फिर प्रथमावृत्ति प्रारंभ करेंगे स्वामी जी जी प्रथमावृत्ति से पहले अष्टाचारी याद करना पड़ेगा या ऐसे भी चला चलाएंगे समझी। जी अगर कोई याद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है लेकिन जो याद नहीं कर सकते ऐसे ही चलाएंगे। अभी दिक्कत नहीं होगा स्वामी जी हाजी यदि याद नहीं किया स्वामी यदि तभी दिक्कत नहीं होगा दिक्कत यह है कि देखकर करके आपको सूत्र और सूत्र को देखना पड़ेगा इतना अंतर है जिनको याद है उनको पदमा जी को देखना नहीं पड़ेगा उनको याद है और आपको एक एक सूत्र को देखना पड़ेगा बस अंतर इतना सा है और सर्व सब कुछ नहीं याद है स्वामी जी, जी। आपको तो एक दो अध्याय नहीं होंगे ना बाकी सब याद है और दूसरी बात दूसरी बात यह है की याद जिनको होता है वो जल्दी सूत्र स्मरण आ जाते हैं यानी तुरंत उनको समन, आ, सामने आएगा वो वो सूत्र तुरंत सामने आ जाएगा और जिनको याद नहीं है ना पता तो लग जाएगा लेकिन आपको देख करके लाना पड़ेगा सूत्र को और जिनको याद है वो बिना देख करके तुरंत लाएंगे कितना अंतर आएगा मतलब एक बैलगाड़ी में चलेंगे एक आ, आ, कार में चलेंगे ठीक है जी हाँ लेकिन याद करने का समय भी नहीं है न समझ हाँ वो तो है लेकिन आप जो जो सूत्र होते हैं उनको उसी समय याद कर लीजिएगा ठीक है इस समय जो सूत्र पढ़ेंगे उसको अनेक बार आएगा वो सूत्र तो जितना जितना रोज रोज का याद कर लीजिए ये हो सकता है एक सूत्र दो सूत्र जितना हो सकता है ठीक है हाँ जी जी उसमें उसकी कोई बात नहीं है जितना जितना आ सकता उतना कर लीजिए कोई ज, जरूरी नहीं है की आपको अभी याद करना है जब आपको समय मिले तब याद कर लीजिएगा नहीं, नहीं होता याद तो छोड़ दीजिएगा कोई बात नहीं जितना हो सकता उतना कर लीजिएगा दिमाग पर जोर नहीं देना है मतलब मेरा कहने का अभिप्राय है की याद नहीं हो रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है मानकर करके त्यागना नहीं है छोड़ना नहीं है ठीक छोड़ेंगे तो पूरा डूब जाएंगे और नहीं छोड़ेंगे तो बहुत कम डूबेंगे एक बार तो डूब गए समझिए दोबारा नहीं डूबूंगा हाँ नहीं मतलब मैं आपके कह रहा हूँ मैं सबके लिए कह रहा हूँ होता क्या है कई बार क्या होता है समझ में नहीं आ रहा कम समझ में आ रहा है चलो छोड़ो ये हमारे बस की बात नहीं तो पूरा छोड़ेंगे ना पूरा डूब जाएंगे और जितना समझ में आएंगे कम से कम बुद्धिमान उनको कहते हैं डूबते हुए कुछ इन, आ, इनका भी मिल जाए ना वही सारा बन जाता है यानी इसको कहते हैं अर्धम तेजती पंडित बुद्धिमान उसको मतलब बुद्धिमान उसको कहते हैं सब डूबा जा रहा हो ना जितना हाथ लगे उतना बचा लेना चाहिए सब जा रहा है मतलब भूकंप में सब समाप्त हो रहा है तो कम से कम जो हाथ लगे उसी को तो, तो लेकर के भागो अब सारे लेकर के तो भाग नहीं सकते भूकंप आ गए घर से बाहर निकलना है आ, बिल्डिंग से बाहर नीचे आना है मैदान में आना है जो हाथ में लगा है ना उस समय उसी को पकड़ के आओ वहाँ ये देखना ये छोड़ के दूसरे अलमारी में से और कहीं से वो लेने के चक्कर में पूरा डूबना जो हाथ में उस समय आ जाए चप्पल ही हाथ में आ गए ना वही वही पहन के आ जाओ बस <laughs> आ, ऐसा सोचना है इसलिए पूरा डूबना नहीं यानी बिल्कुल छोड़ना नहीं अस्तुंकार ओ िश्यादिश्यादिः नमो नमः